कर्मचारियों अपना प्रसंग राष्ट्र या राज्य की व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके इसके लिए स्वामी जी यहां पर कुछ उपाय बतलाते हैं कि प्राचीन काल में भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके शासन होते थे उन्हें मंत्रियों की आवश्यकता पड़ती थी उनके विभाग होते थे तो कैसी वो व्यवस्था बनाते थे और आज और उस प्राचीन काल की व्यवस्था में कितनी विषमता और समानता पाई जाती है ये तो ठीक है कि आज जो व्यवस्था है वो पहले पूरी पूरी नहीं थी और पहले जो व्यवस्था थी आज पूरी पूरी नहीं है और वो हो भी नहीं सकती क्योंकि देश काल परि के अनुसार सब तरह की व्यवस्थाओं को नया रूप देना पड़ता है जैसे युद्ध की व्यवस्था को हम देखें तो पहले हाथियों से लड़ते थे हाथियों पर बैठ करके होदे में बैठ करके और फिर वो तलवार और तीर धनुष वाण भाला बरछी घोड़े पर चढ़कर के युद्ध हुआ करते थे राणा प्रताप शिवाजी जैसे झांसी की रानी और कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं कि उस युद्ध में घोड़े काम में आते थे लेकिन आज की व्यवस्था उस तरह की नहीं है ना तो आज तीर कमान चलते हैं ना युद्ध हाथियों पर बैठ के लड़ा जाता है और ना घोड़े पर चढ़कर के तलवार हाथ में घुमा कर लड़ाई होती है युद्ध तो है युद्ध तो पहले भी था युद्ध आज भी है चल रहा है युद्ध लेकिन युद्ध के साधन उपाय बदल गए हैं तो स्वामी जी उस व्यवस्था की बात करते हैं जो पहले व्यवस्था हमारे देश में चलती थी कहते हैं कि परीक्षा और शिल्प उन्नति की ओर भी इस सभा का ध्यान रहता था यानी जो धर्म सभा होती थी हमारे देश में विद्वानों के द्वारा जो अच्छी तरह से सोच समझ करके बनाई जाती थी तो कहते हैं कि उस धर्म सभा में भी धर्म सभा में क्या यानी धर्म सभा में एक तो परीक्षा परीक्षा जो है वो परीक्षा हुआ करती थी यानी जो भी पढ़ा करते थे विद्यार्थी चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों आयुर्वेद पढ़ रहे हों धनुर्वेद की शिक्षा ले रहे हों तो बहुत प्रकार की शिक्षाएं उस समय हुआ करती थी बहुत तरह के विभाग थे तो कहते कि उन सब की परीक्षा लेना अनिवार्य हुआ करता था जैसे महाभारत में इस तरह का एक प्रसंग आता है कि जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों की परीक्षा लेने की तैयारी की और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर किया गया कि इसमें कौरवों में भी कुछ ऐसे योद्धा थे कि जो वीरता में और पराक्रम में अद्वितीय थे और पांडवों में भी बहुत सारे ऐसे वीर थे जैसे अर्जुन अर्जुन जैसा धनुर्धारी उस समय कोई नहीं था हालांकि द्रोणाचार्य ने कुछ कपट अपने मन में रख करके और जो उनको पता लगा की एकलव्य नाम का कोई भील वो भी धनुर्विद्या का अभ्यास करता है उसने पहले प्रार्थना की कि आप हमें भी धनुर्विद्या सिखाइए लेकिन द्रोणाचार्य ने ये कहकर के उसको दुत्कार दिया ये कहकर उसे मना कर दिया कि तुम भील जाति को और यहाँ राजकुमारों को शिक्षा दी जाती है इसलिए यहाँ तुम धनुर्विद्या नहीं सीख सकते हम तुम्हें तो नहीं सिखा पाएंगे लेकिन एकल की श्रद्धा इतनी अधिक थी द्रोणाचार्य के ऊपर की मूर्ति बना करके मूर्ति मतलब एक स्मृति के रूप में कि मानो ये हमारे गुरु बैठे हैं और वहां उसने जंगल में बहुत अच्छा और कुशल अभ्यास किया कि जब द्रोणाचार्य और अर्जुन जंगल में वहां घूम रहे थे तो कहते हैं कि कोई कुत्ता भौंकने लगा तो एक क्लब ने कुत्ते का जो मुंह था बाहरों से भर दिया द्रोणाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना अचूक निशाना लगाने वाला कौन है अर्जुन जैसा तो कोई दूसरा धनुद्धारी है नहीं, ही नहीं मैं मानता ही नहीं हूँ और ये अर्जुन भी अपने आप को ये मान चलता है कि विश्व में अगर कोई प्रथम धनुद्धारी है तो मैं ही हूँ परंतु ये दूसरी टक्कर लेने वाला कौन आ गया आगे चल करके देखा तो एक जो है वो अभ्यास कर रहा है निरंतर तीरंदाजी का तो रोका गुरु द्रोणाचार्य ने और कहा कि तुमने इतनी धनुर्विद्या में निपुणता कहा से सीखी किस गुरु से सीखी बोले की महाराज गुरु तो मेरे यही है तो द्रोणाचार्य की जो मूर्ति बनाकर की थी उसी तरह विशारा कर दिया कि आप ही मेरे गुरु हैं आपकी ही मूर्ति बनाकर के श्रद्धा से मैंने इस विद्या का अभ्यास किया तो आज मैं भी एक अच्छा धनुर्विद्या का एक खिलाड़ी कहे या धनुर्विद्या में एक निपुण योद्धा में बन गया हूं तो अर्जुन को ईर्ष्या जगी ईर्ष्या इसलिए जगी कि द्रोणाचारी तो मुझे कहते थे कि तू ही सबसे बड़ा धनुधारी है तू ही सबसे बड़ा धनुर्धारी इस विश्व में है कोई दूसरा नहीं अब ये कहां से आ गया तो उसको ईर्ष्या आइए और द्रोणाचारी ने अर्जुन को देख करके उसके मन के भाव पहचान लिया की अर्जुन को इस घटना से कितना दुख या कितनी उद्योगता उत्पन्न हो रही है तो द्रोणाचारी अर्जुन के संकेत को समझ गए और बात को बदलते हुए बोले कि एक ठीक है तुमने बहुत अच्छा अभ्यास किया है और हम तुम्हारे इस इस तीरंदादी की विद्या से बहुत खुश हैं लेकिन एक बात तो बताओ तुम हमें गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा तो फिर देनी ही होगी अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा चुकाए बिना तुम गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो सकते तो दक्षिणा तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी तो एक ने का कि मांगो महाराज आप जो कहेंगे सो दे देंगे और आप ये भी जानते हैं कि मैं एक भील जाति का हूँ मेरे पास कोई धन संपत्ति कोई बहुत बड़ी संपदा तो है नहीं पर मुझे ये भी लगता है कि आप जो मांगेंगे शायद मैं दे सकूंगा तो द्रोणाचारी चूंकि कपटी थे और वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन की टक्कर लेने वाला कोई दूसरा योद्धा खड़ा हो जाए तो उन्होंने कहा कि ठीक है यदि तुम मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो अपने दाएं हाथ का अंगूठा जो है वो मुझे समर्पित कर दो अब वो अंधश्रद्धा का, का मन था उसका उसने बस आओ देखा न था और अंगूठा काटके और गुरु चरणों में चढ़ा दिया आजकल के अगर दोनाचारी होते तो दोनाचारी का ही अंगूठा काट लेते शिष्य कहते महाराज अपना ही अंगूठा दे दो हम क्यों अपना अंगूठा कठवा तो इस तरह से कपट से उसको एक श्रेष्ठ धनुर्धर जो भविष्य में बनता और हो सकता था वो पांडवों की, की सहायता भी कर सकता था पांडवों के पक्ष में चला जाता लेकिन अपने उस कपट से उस एकलव्य को उसने एक विशाल योद्धा से विशाल धनुर्धारी का जो पद था उससे उसको नीचे गिरा दिया तो कहने का मतलब यह है कि परीक्षा तो होती है होती ही थी कि कौन धनुर्धारी है जैसे गदा युद्ध में कौन अधिक है तो गदा युद्ध में वैसे देखा जाए तो दुर्योधन बहुत कुशल था भीम से भी अधिक कुशल था दुर्योधन लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर दिया उस समय जब दुर्योधन और भीम आपस में गदा युद्ध कर रहे थे तो लेकिन वो युद्ध करते करते उनमें ईर्ष्या आ गई एक दूसरे को मतलब ये सोचने लगे कि समाप्त कर दें तो द्रोणाचार्य ने जब स्थिति थोड़ी नाजुक देखी तो उसको बंद करवा दिया इससे कई विद्याओं का अभ्यास उस कार्यक्रम के अवसर पर कौरवों और पांडवों द्वारा किया गया तो स्वामी कहते हैं कि जैसे अस्त्र शस्त्र विद्या की परीक्षा ली जाती थी और उनमें सर्वश्रेष्ठ योद्धा जिस जिस विद्या का था उसको घोषित कर देते थे ऐसे ही आजकल की जैसे विद्या, विद्यालयों में परीक्षा होती है तो उसमें कुछ श्रेणिया होती है तो आज भी परीक्षा होती है तो कहते हैं कि इसका निर्णय जो है वो धर्म सभा करती थी यानी धर्म सभा का मतलब उनके छोट छोटे छोटे विभाग होते थे विद्यालय हुआ करते होंगे फिर उनमें किस तरह से कौन से अध्यापक को किस तरह से उसको बनाना है प्रश्न पत्र उसका निर्णय कौन करेगा तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है धर्म सभा करती थी और कहते हैं शिल्पोन्नति शिल्प का मतलब जैसे शिल्प कला बहुत तरह की कलाएं हुआ करती थी आस शस्त्र बनाना मकान बनाना पुल बनाना तरह तरह के यंत्र बनाना तो उस समय भी शिल्प कला की उन्नति की ओर उनका ध्यान रहता था न्यूना देखकर भी समय राजारी सभा को विदित करके राजारी सभा की ओर से दंडादिक की व्यवस्था होती थी और कहते हैं कि जब ये पता लगता था कि कोई विभाग ठीक काम नहीं कर रहा है अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से वो नहीं निभा रहा है अपने उत्तरदायित्व से हटता है भाग रहा है तो उसकी फिर सूचना होती थी और राजारी सभा उसके लिए दंड की व्यवस्था करती थी जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय चल रहा है उस विद्यालय में कल्पना कीजिए कि अध्यापक पढ़ाते तो है नहीं अब बच्चों को पास भी करना है रिजल्ट भी परीक्षाफल भी उत्तम दिखाना है सरकार को कि इस विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छे अंकों से पास हुए तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम नकल करो और प्रश्न पत्र का कोई महत्व है नहीं सामने किताब रखकर नकल कर रहे हैं लेकिन जैसे ही किसी सरकारी अधिकारी को पता लगता है कि इस विश्वविद्यालय का परीक्षा फल अच्छा लाने के लिए अध्यापक बच्चों को नकल करवा रहे हैं तो फिर वो रिपोर्ट ले जाते हैं और फिर उसमें उसमें उनको दंड मिल सकता था उनको जैसे वो नौकरी करे तो नौकरी से हटा देना या उनको और तरह से दंड देना या उस स्कूल स्कूल को स्कूल ही नहीं रहने देना वो हटा देना मान्यता समाप्त कर देना वहां से मान्यता ले लेना कि ठीक है अपना चलाओ प्राइवेट स्कूल चलाओ आप कई वर्षो तक तो उसमें जैसे परीक्षाएं हैं तो परीक्षाएं कहीं और होंगी इस इस विद्यालय में परीक्षा ही नहीं होंगी तो कई तरह से सरकार की ओर से आज भी और पहले भी जब इस तरह से लोग गलत कार्य करते थे किसी भी विभाग में विद्यालय तो एक संकेत मात्र है किसी विभाग में अगर कोई अनियमितता का व्यवहार करता था या अपने कर्तव्य का पालन ठीक ढंग से वो नहीं करते थे या छल कपट करते थे तो ऐसे में राजारी सभा की तरफ से दंड का विधान हुआ करता था महाभारत अंतर्गत सभा पर्व में विभिन्न सभाओं का वर्णन किया हुआ है स्वामी जी कहते कि महाभारत के अंदर एक सभा पर्व है उसमें पढ़ने से ये पता लगेगा कि उसमें अलग अलग तरह की सभाएं हुआ करती थी उसे देखो अब एक उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी सेना के सिपाही लोगों को आज्ञा मानना ही मुख्य कर्तव्य कर्म है ऐसा बदला करके उन्हें धनुर्वेश सिखाते थे तो सेना के सिपाही यानी जो सेना के जो अधिकारी हुआ करते थे तो वो उन्हीं लोगों को अस्त्र की शिक्षा दिया करते थे जो उनके पूरे आदेश में चले और आज भी ये होता है आज भी कोई विद्यार्थी सेना में जाने की इच्छा करता है तो अपना दिमाग बंद कर देता है वो बस सेना में जो कुछ कहा जा रहा है वही करना है आगे बढ़ो तो आगे बढ़ो वो ये तर्क नहीं कर सकता कि आगे गड्ढा है कि आगे काटे हैं कि अंधेरी रात है कि पानी भरा है बस सेनापति की ओर से आज्ञा मिली युद्ध के समय आगे बढ़ो तो बढ़ो चाहे उसमें मरे कि जिए कि घायल हो कि डूबे कि सांप काटे कुछ करे एक बार आज्ञा मिली आगे बढ़ो तो बढ़ो और जैसे बाएं मुड़ो दाएं मुड़ो लेफ्ट राइट बोलते ना दाए मुड़ना बाए मुड़ना अब कोई ये सोचने लगे कि भाई ये हमें कह रहा है कि दाए मुड़ो तो दाए क्यों मुड़े ये कह रहा है कि बाएं मुड़ो तो हम बाएं क्यों मुड़े क्या कारण है बाएं मुड़ने में कोई ना कोई तो कारण बनेगा ना कि आप जब आदेश दे रहा है कि बाएं मुड़ो हम बाएं मुड़ गए तो क्यों मुड़े हम तो दाएं मुड़ेंगे पहले बाएं नहीं मुड़ेंगे तो ये जो तर्क है ना अगर ऐसा वो करने लग गया है कि वो कहे बाय मुड़ो और वो दाएं मुड़ जाए तो उसको वहां से बाहर निकाल देंगे तो एक जगह यही अजमेर में ही एक चल रही थी सेना की इसी तरह से कोई वो चल रही थी सभा या, यानी बच्चों को कुछ सिखा रहे थे हाँ हाँ उनकी वो चल रही थी जैसे परेड ट्रेनिंग चल रही थी तो वो दो दो एक एक मिनट बाद उठते थे फिर बैठते थे फिर उठ जाते फिर बैठते थे तो हम में से किसी ने पूछा ये बार बार उठते बैठते क्यों क्यूँ बोले इनको यही सिखाया गया कि उठो और बैठो उठो और बैठो क्यों उठो और क्यों बैठो एक एक मिनट बाद क्यों उठो हम तो दो मिनट बैठेंगे दो मिनट उठेंगे बोली यह तक नहीं चलेगा उठो बैठो उठो बैठो तो उठो बैठो, तो उठो बैठो चलेगा तो जैसे आज भी सेना में या सेना के विद्यार्थियों को सेना में जाने वाले विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें एक एक आदेश की पालना की जाती है उसमें अवहेलना नहीं होती है। तो कहते हैं उन्हीं लोगों को धनुर्वेद यात्र विद्या का अभ्यास करवाया जाता था जो सेना के आदेश को मानकर चल देते नो नहीं हाँ बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं। जो सेना में करवाते हैं, हैं इसको कहते जी। जो ब्रेन होता है हमारा उसको हम ड्रिल कहते हैं ड्रिल ड्रिल करना होता है की मतलब जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज है जैसे मैंने थम आदि किया है उसके हिसाब से मेरी जो पूरी बॉडी की जो ब्रेन मूवमेंट है वो उसके साथ ही चली जाएगी। साथ ही चली जाएगी। तो इसका दूसरा नाम होता है साउंड एंड साइट जिससे बिजली चमकती है आकाश में तो पहले उसकी कड़कने की आवाज़ आती है या फिर हमें वो दिखती है तो दिखना और कड़कना तो और उसको देखना दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है जी। जब सेना में कोई मिशन होता है तो मिशन जो सारा का सारा मिशन होता है वो सिर्फ ऑफिसर के पास होता है प्लान वो किसी भी नीचे वाले अधिकारी के पास उसका प्लान नहीं होता है तो उस वक्त सिर्फ ड्रिलिंग, ब्रेन एंड बॉडी की जो एक्सरसाइज है वो काम आती है अगर दूर से हमने देखा है कि हमने यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ छिपे बैठे हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं, या हमारे सिपाही हैं, और हमने जैसे बॉर्डर के ऊपर हमला बोलना है टेररिस्ट अटैक चल रहा है हमारा और मिशन हमारा, है हमारा कोड है ब्लू सिर्फ एक ब्लू वर्ड दिया जाता है तो जब वो ब्लू वर्ड का टारगेट होता है या वो रिपन होता है या वो हेड के चाह कोई पहचान तो देते हैं पहचान चीज होती है वो सिर्फ हमारे पास होती है तो जैसे हमने टारगेट को एम कर दिया अब हमें पता चल गया टारगेट एम है तो हमने सौ लोगों को मार्गी लाना है या फिफ्टी तो को मार्गी लाना है तो उस वक्त ये एक्टिविटी नहीं होती है कि इधर देखे उधर देखें देखे ना।, ना करें बिल्कुल बिल्कुल वक्त सेना के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम ऑफिसर से पूछें जैसे यहाँ पे हमारी आचार्य पद्धति है तो वी हैव राइट टू तो क्वेश्चन आचार्य जी के जी हम ये क्यों करेंगे क्यों है ना हमारे व्याकरण में जी वहाँ व्याकरण में वहाँ क्यों नहीं चलता वहाँ वहाँ को हटा दिया जाता है बिल्कुल तो ये ब्रिटिश पद्धति है।, है इसमें हो जाता है कि एक इशारा किया उसके साथ ही बॉडी ब्रेन ये सब उसी तरह काम करता है काम करता है कितनी एक्टिवनेस से हमें अटैक करना होता है जैसे वहाँ पर अगर उदाहरण के ऐसे लोग अगर किसी का पेट दर्द होता है वहाँ पे आर्मी में तो उस पेट दर्द की कोई दवाई नहीं दी जाती है उनके सिर के ऊपर बोरिया लाद कर और तो बोरी उठाकर कर दे हैव टू तो टेक राउंड मतलब तो पूरी एक ग्राउंड में उनको राउंड्स लेने पड़ते हैं और उसी से उनका पेट दर्द मिटता है। और ये उनकी जो एक्सरसाइज जो बॉडी एंड सिर्फ उनका एक होता है ट्रेन ट्रेन योर योर योर योर ब्रेन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बॉडी बॉडी जी ठीक तो भंजी ने बहुत नई बातें बताएं क्योंकि ना तो मैं सेना में हूँ <laughs> तो इसलिए बहुत सारी बातें जो है अपने को पता भी नहीं तो आप में से अगर कभी कोई सेना में जाए तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यानी मस्तिष्क जो है वो आपको अपने अधिकारी के अनुसार ही चलाना पड़ता है अपने हिसाब से आप नहीं चला सकते तो की ये बात थी और आगे चले थोड़ा सा कहते हैं कि एक तो सेना के सिपाही लोगों को आज्ञा मानना ही मुख्य कर्म है एक तो ये आर्य लोगों को कवायद क्या है ये विदित ना था ऐसा बहुत से अंग्रेजी पढ़े हुए लोग कहते हैं तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी कहते होंगे उस समय अंग्रेजी ही कहते होंगे कि भाई आपकी कवायद यानी कवायद का मतलब है कि, कि सेना में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्या सिखाया जाना चाहिए किस किसरे सिखाया जाना चाहिए इस तरह की जो युद्ध शिक्षा थी वो आदि लोगों को मालूम नहीं थी ऐसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग उस समय कहते होंगे स्वामी जी ने सुना होगा तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं है युद्ध तो जब से सृष्टि आरम्भ हुई है कुछ वर्षो बाद युद्ध शुरू हो गए क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है संघर्ष करना न्याय के लिए संघर्ष करना आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना और संघर्ष के बिना जीवन चल भी नहीं सकता तो इसलिए जब से सृष्टि का आरंभ हुआ जब से दो दल बने आर्य और अनार्य तब से लगातार इनमें युद्ध चल रहा है आज भी चल रहा है आगे भी चलता रहेगा तो ऐसी स्थिति में सज्जनों की सुरक्षा के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसी शिक्षा का सूत्रपात किया जाए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि शत्रुओं को उसमें घेर करके मारा जाए तो कहते हैं कि वो कौन सी पद्धति थी कि जिसमें शत्रुओं को घेर करके और उनको और उनको मारना होता था उनको घायल करना होता था तो कहते हैं कि कि ये विदित आ लोगों की कवायद क्या है ये विदित ना था ऐसा बहुत से अंग्रेजी पढ़े लोग कहते हैं परंतु ये कहना पागलपन है स्वामी कहते हैं ये कहना पागलपन है ठीक नहीं है क्योंकि मकर भी बिहू मकर कहते हैं मगरमच्छ को बक बगुला बलाका कोई पक्षी होता है बलाका बलाका किसको किसको बोलते बत्तख को बोलते शायद बलाका नहीं बगुला तो बक हो गया बत्तख को बलाका बोलते है सूची कहते हैं सुई सूची जो है वो सुई और सूकर, सुअर और सकट, बैलगाड़ी और चक्रव्यू चक्रव्यू यानी चक्र, चक्र यानी उसके सात द्वार होते थे ऐसा बताते ना तो चक्रव्यू की रचना कौन जानता था अर्जुन पूरी तरह से जानता था और द्रोणाचार्य भी चक्रव्यहू का निर्माण करना जानते थे तो जब अर्जुन कहीं बाहर लड़ रहा था युद्ध क्षेत्र से काफी दूर चला गया था तो द्रोणाचार्य ने फिर चक्रव्यू की रचना की थी और उस चक्र को तोड़ने में अर्जुन के सिवा कोई दूसरा था नहीं कि सातों द्वारों को तोड़ करके और फिर वो निकल जाए तो अभिमन्यु के संबंध में सुना जाता है कि जब वो मां के गर्भ में था तो किसी समय अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यू को बनाने की और तोड़ने की विद्या सिखा रहा होगा हालांकि हमें बात समझ नहीं आती कि गर्व में एक बालक कैसे इस सूक्ष्म विद्या को पकड़ सकता है सीख सकता है लेकिन फिर भी एक अनुमान अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कुछ न कुछ संस्कार तो पढ़ाई होगा कुछ संस्कार उसका पड़ा होगा और बाद में उसने फिर किसी से सीखी होगी या बाद में आप, किसी दूसरे से सीखी होगी तो कहते हैं कि वो अर्जुन ने पूरी विद्या तो सीख ली तो कहते हैं कि मुझे चक्रव्यू में घुसना तो आता है लेकिन जब निकलने का वर्णन अर्जुन कर रहे थे अपनी पत्नी के उसमें तो वो उसको नींद आ गई पत्नी को अब नींद में वो क्या सुनेगी तो नींद आ गई तो अब वो जाना तो उस, उसको आ गया लेकिन निकलना उनके लिए कठिन था तो वहां पर चक्र ब्यू का मतलब इस तरह से मेरे पास एक पुस्तक है श्री श्री कृष्ण पंडित चमूपति जी की उसमें सब ब्यू का थोड़ा थोड़ा चित्र दे रखा है तो आप लोगों को दिखाएंगे अगर कोई इच्छा करे तो उसमें सूची बिहू चक्र बिहू मकर बिहू थोड़े थोड़े चित्र है उसमें हाँ जी जी चक्रव्यू क्या बोले द्वार दु, लगाते होंगे और उसमें नहीं जैसे चक्रव्यू जैसे चक्र तो ऐसा होता है ना तो अब जैसे चक्र एक छोटा था उसके बाद फिर दूसरा उसके बाद तीसरा चौथा चक्रव्यू क्या चक्रव्यू क्या था उनमें सेनाएं खड़ी रहती थी सेनाएं खड़ी होती थी उनमें जैसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा और उसमें सात द्वारे से हुआ करते थे अब उस द्वार में भीतर घुसना तो यू थोड़ी भीतर घुस जाएंगे सेना रहती थी बड़े बड़े वीर योद्धा रहा करते थे कि जिनको मार करके काट करके या जैसे तैसे उनको मार काट करके आगे बढ़ना होता था तो चक्रव्यूह का मतलब चक्र की पद्धति में सेनाओं का स्थिर वहां पर होना इसी तरह सूची भी हुआ जैसे सूची सूची क्या है आगे तो पतली होती है पीछे से थोड़ी मोटी होती है तो इस तरह से उनकी जो सेना है इस तरह से इस तरह से खड़ी होती होगी ऐसे करके और थोड़ी बीच में पीछे चौड़ी हो जाती होगी ऐसे कुछ होता होगा तो अगर आप लोगों में से कोई चित्र देखना चाहे तो उनको मैं चित्र दिखा सकता हूँ बस अब भन समय हो गया बाकी चर्चा फिर कल करेंगे अच्छा हाँ कल चौबीस फरवरी है तो महर्षि जी की बोधरात्रि भी है तो आप में से कोई शाम को बोलना चाहे या बाकी बार बार तो आप बाकी शनिवार रविवार तो है ही आप लोगों के तो लोकेश जी आप पूछ लेना फिर सोमवार से फिर पाठ शुरू कर दें शांति पाठ ओम देव शांति निरंतरिक्षम शांति